शिव पुराण रुद्र संहिता इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो यह सब करके शांत भाव से बैठकर कर भक्त संकर का ध्यान करना चाहिए मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ इसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है मृत्युंजय का ध्यान हस्ताम्भ युगुभ उधत्य तोय शिंत कर्योगे नदत साकुंभौक अक्षस मिगहस्तम जगत मूर्धस्तचंद्रस्रवत पीयूषातु भजे स गिरीज त्र्यक्षं तो मृत्युंजय जो अपने दो कर कमलों से रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा दोष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं कमल के आसन पर बैठे हैं सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी विराजमान है मैं भजन चिंतन करता हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं तात मुनि श्रेष्ठ दधीजी को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए वहां जाकर उन्होंने विधिपूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की दीर्घकाल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधिजी ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया महामुनि उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधी के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीजी को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्तिभाव से शंकर का स्तमन किया तात मुने तदनंतर मुने के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीच से कहा तुम वर्मागो भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्ल शंकर से बोले दधीच ने कहा देव देव महादेव मुझे तीन वर दीजिए मेरी हड्डी भद्र हो जाए कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं कभी मुझमें दीनता न आए